लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम घर में जन्म लेता है और बहुत से दुख भी भोगता है कोई व्यक्ति नहीं दिखता संसार में वो और दुख नहीं भोगा हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आदि शास्त्रों में बतलाया गया है कारण है जन्म कारण जन्म जन्म ले लिया तो फिर दुख से बच नहीं सकते जन्म का कारण सकाम कर्म जन्म का कारण क्या सकाम कर्म सकाम कर्म का कारण राग द्वेष। द्वेश क्या है राग द्वेष। और अंत में राग द्वेष का कारण अविद्या मिथ्याजिया कारण जन्म दो हुई ना दुख जन्म और तीसरा जन्म का कारण सकाम कर्म सकाम कर्म का कारण राग द्वेष। और पांचवी बात राग द्वेष का कारण अविद्या मिथ्याजिया भ्रांति तो हमारे दुख का अंतिम आदि मूल कारण मिथ्या ज्ञान है अविद्या है अविद्या थोड़ी नहीं अविद्या बहुत सारी एक दिन हमारे गुरुजी कह रहे थे यहां यज्ञशाला में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा हुआ है अब आप देख लो हिमालय पर्वत कैसी चीज होती कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है ना हिमालय पर्वत तो अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है हर व्यक्ति में जब तक ये अविद्या नष्ट नहीं होगी तब तक दुख से पीछा नहीं छूटेगा तो चीजें एक दूसरे के कारण कार्य हैं। कारण जन्म जन्म का, का कारण सकाम कर्म सकाम कर्म का कारण राग कारणेश उसका कारण अविद्या वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि जी ने एक सिद्धांत बतलाया सूत्र तो है बोलिए कारण अभावात्व कार्य है कि कारण को यदि हटा दे तो कार्य हट जाएगा अब जल रही है क्या कर रहा बिजली का करंट सप्लाई हो रहा करंट सप्लाई करना बंद कर दें, तो पंखा भी बंद हो जाए ट्यूबलाइट भी बंद हो जाएगी नहीं जलेगी उनको हटाने से कार्य हट जाता है यह सिद्धांत है सभी जगह पर ऐसे ही ये जो पांच चीजें हैं इनमें एक दूसरे का ये कारण है यदि कारण को हटाते जाएंगे तो उससे आगे का जो कार्य है वो भी हटता जाएगा कारण है अविद्या इसका कार्य क्या अविद्या से क्या उत्पन्न होगा राग-द्वेष। ये इसका कार्य कार्य है। कारे मतलब जो उससे उत्पन्न हो जो उत्पन्न हो वो कर्ण करे वो कारण तो अविद्या उत्पन्न करती है राग-द्वेष को अविद्या क्या होगी कारण, कारण। और राग-द्वेष? कार्य, फिर रागद्वेश उत्पन्न करेगा सकाम कर्म को तो रागद्वेश क्या बन गया कारण और सकाम कर्म वो कार्य बन गया अब सकाम कर्म उत्पन्न करेगा जन्म को तो सकाम कर्म क्या बन गया कारण और जन्म कार्य हो गया और जन्म उत्पन्न करेगा दुख को तो जन्म क्या बना और दुख क्या हुआ कार्य ये पांच चीजों में कारण कार्य परंपरा है कारण कार्य संबंध व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी आपने ये बताया जन्म होने पर दुख होता है जन्म लेने पर सुख नहीं होता है उसने पूछा होता है तो आपने सुख का तो नाम लिया ही नहीं आपने तो दुख का ही नाम लिया कि जन्म हो तो दुख होता है सुख तो बोला ही नहीं तो गुरु जी ने कहा हमने जानबूझकर नहीं बोला सुख का नाम हम भी उनको जन्म लेने पर सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है दोनों मिलते हैं पर हमने जानबूझकर सुख का नाम नहीं लिया बोले क्यों नहीं लिया इसमें क्या बात है तो गुरु जी ने बताया कि जान इसलिए नहीं लिया कि अगर हम ये कहेंगे कि जन्म लेगे तो सुख मिलेगा तो आप फिर यहीं फंसे रहोगे आपका मोक्ष कभी होगा ही नहीं आप यहीं दुनिया में ही रह जाओगे मोक्ष नहीं हो पाएगा इसलिए जान के आपको दुख का नाम याद दिलाया कि दुख को देखो और दुख से छूटो मोक्ष में जाओ अगर सुख का नाम ले लिया तो फिर आप यहीं रह जाओगे शरीर धारण करके थोड़ा बहुत सुख भी मिलता है तभी तो लोग जी रहे हैं। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो मर जाते हैं वो सुसाइड कर रहे थे या तो मार देते हैं या मर जाते हैं <laughs> दो में से कुछ तो करते ही आता रहता है इसलिए उनकी गाड़ी चलती रहती है और वो जीते रहते परंतु ये सुख जो आता है ये थोड़ी देर का है लंबा टिकता नहीं है थोड़ी देर सुख मिलता है फिर खत्म आप अच्छा भला भोजन खाओ बढ़िया स्वादिष्ट घी दूध फल मिठाई सुख मिलेगा दस मिनट पंद्रह मिनट बस उसके बाद खत्म एक घंटे तक खा सकते हैं आप लगातार नहीं खा सकते एक दिन एक व्यक्ति भोजन पार्टी में गया खाने के लिए आठ बजे वहां एंट्री की और खाने लग गया आठ बजे भी खा रहा था फिर साढ़े आठ बजे भी खा रहा था नौ बजे भी खा रहा था साढ़े नौ भी खा रहा था जो यजमान था वो देख रहा था ये कैसा आदमी है आठ बजे शुरू किया अब तक साढ़े बजे अब तक खाया जा रहा है कितना खाए भाई तो उससे रहा नहीं गया उसने जाके पूछा भाई क्या बात है तुम कब से खा रहे हो यहां पर कितनी देर हो गई खाते हुए उसने कहा मैं बजे से खा रहा हूं तो साढ़े नौ हो गए अब तक तुम्हारा खाना पूरा नहीं हुआ उसने कहा क्यों इसमें क्या गलती है तुमने वो निमंत्रण पत्र नहीं देखा उसमें खाने का समय लिखा है आठ से दस बजे तक <laughs> <laughs> समय आठ से दस तो अभी दस का बजे <laughs> इसलिए मैं खा रहा हूं अभी दस बजे? कोई कोई होते हैं, खाते ही रहते हैं कितना खाएगा आखिर थक जाएगा भले ही खाता रहे वो डेढ़ घंटे तक पर उसको सुख नहीं मिलेगा सुख तो पांच दस मिनट ही मिलता है उसके बाद तो धीरे धीरे उसकी मात्रा घटती जाती है सुख की फिर कम होता जाता है एक समय के बाद तो कड़वा लगने लगता है कितना ही अच्छा मीठा खाओ मिठाई वो फिर बेकार लगती है उसमें सुख नहीं मिलता और फिर भी बहुत सारे लोग ज्यादा खा लेते हैं आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं और फिर रोगी होते हैं फिर बीमार पड़ते हैं दुखी होते हैं रात भर नींद खराब होती है तो वो समझते हैं कि खाने में सुख है जबकि हो जाता है दुख और कई घरों में देखा बस वहां तो सुबह से शाम तक खाने का ही कार्यक्रम चलता है एक घर में देखा सुबह छह बजे रसोई आ जाता है पाचक पकाने वाला छह बजे और चारे दिन में चार चार घंटे उनकी ड्यूटी लगती है और चार पाचक आते हैं चार चार घंटे 16 घंटे तक सुबह छह से लेकर के और रात के दस बजे तक रसोई चालू ही रहती कभी कोई कभी कोई कभी मेहमान भी बात आते रहते हैं उनके यहाँ तो मेहमान भी आते रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाना पकाना चलता ही रहता है सारे दिन और ऐसे बहुत घरों में देखा वो यही सोचते रहते हैं आज दोपहर में क्या खाना है आज शाम को क्या खाना है और फिर रात को क्या खाना है सुबह नाश्ते में कल क्या खाना है उस खाने की योजना बनती रहती है खाते ही रहते हैं। अगर को आश्रम में आ हाँ तो तो और क्या तो यहाँ तो सूखा मार देंगे उसको सारे दिन थोड़ी खिलाएंगे यहाँ तो टाइम पर खिलाएंगे सारे दिन नहीं खिलाते हम <laughs> इसलिए वो यहाँ आता ही नहीं <laughs> ऐसे लोग यहाँ आते ही नहीं वो अपने घर में रहते, अपने ही रहते हैं, अपनी रसोई नहीं छूटती उनकी वो खाते ही रहते हैं सारे दिन बात ये थी कि खा खा के भी कितना खाएगा आदमी आखिर थक जाएगा बोर हो जाएगा और उसको सुख नहीं मिलेगा तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख भी आता रहता है परंतु वो लगातार नहीं टिकता देर तक नहीं टिकता सुख चाहते हैं थोड़ी देर का या लगातार लगातार। अच्छा केवल सुख चाहते हैं या बीच बीच में दुख भी आता रहे केवल सुख चाहते, हैं। ऐसा मिलता है संसार में कहीं मिलता है ऐसा सुख जो केवल सुख ही हो और लगातार ही मिलता रहे ऐसा नहीं है ना फिर भी लोग इस संसार को चिपके में छोड़ते ही नहीं है? कोई रास्ता मालूम नहीं उन विचारों वो समझते हैं बस जो यहां खाने पीने, देखने सुनने, घूमने फिरने में जो सुख मिलता है बस यही अंतिम सुख है इंद्रियों से ऊपर कोई सुख है ही नहीं इसलिए वो बेचारे यही फंस जाते इससे ऊपर बहुत बढ़िया सुख है उसके बारे में विचार ही नहीं करते उसकी कल्पना ही नहीं करते उनको पता ही नहीं कोई बताता भी नहीं तो शास्त्रों में लिखा है कि ये जो भौतिक सुख हम भोगते हैं इंद्रियों से ये कोई बढ़िया सुख नहीं है ये तो सुपर थर्ड क्लास घटिया से घटिया सबसे घटिया सुख है इससे बढ़िया तो बहुत सारा सुख है दो तरह का सुख तो हमको यहीं इसी संसार में इसी जीवन में मिल सकता है दो तरह का सुख एक तो सुख होता है बाह्य सुख जो इंद्रियों से भोगते हैं खाना पीना घूमना फैसे इंद्रियों से जो हम बाहर से भोगते हैं एक तो सुख ये है ये तो सबसे घटिया है। इससे ज्यादा अच्छा तो अंदर से सुख मिलता है ये बाहर से मिलता है वो अंदर से मिलता है अंदर से कहां से मिलता है अंदर से ईश्वर हमको सुख देता है वो क्यों देता है क्या सच्ची विद्या पढ़ने से हाँ जी किससे मिलता है सच्ची विद्या पढ़ने से जो हम वेदों की विद्या पढ़ते हैं दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं उपनिषदों को पढ़ते हैं ये सच्ची विद्या है विद्या, इस विद्या इस से सुख मिलता है और इस विद्या से जितना जितना हमारी विद्या बढ़ती जाती है उतना उतना हमारा वैराग्य बढ़ता जाता है और जितना जितना वैराग्य बढ़ता जाता है उतना उतना सुख बढ़ता जाता है लोगों को वैराग्य से बहुत डर लगता है <laughs> लोग बहुत डरते हैं वैराग्य से एक दिन हमारे गुरुजी दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे पुरानी बात है बहुत साल पुरानी बात तो वैराग्य के ऊपर बड़ी अच्छा प्रवचन किया उन्होंने और ऐसे जैसे आप लोग बैठे ऐसे युवक बैठे थे कई प्रवचन में सुन रहे थे बहुत खुश हो गए प्रवचन पूरा हुआ तो गुरु को नमस्ते करने आए फिर नमस्ते की और बोला गुरुजी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया सुनाया आपने वैराग्य की बात तो गुरुजी ने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है आपको अच्छा लगा फिर वो बोले उनमें से कुछ युवक बोले गुरुजी प्रवचन तो बहुत अच्छा था पर हमको डर यूं लगता है कभी ये वैराग्य हमको ना हो जाए <laughs> <laughs> लगता है कभी ये वैराग्य हमको ना हो जाए अगर हमको वैराग्य हो गया तो घर छोड़ना पड़ेगा ना घर छोड़ना चाहते नहीं इसलिए हमको डर लगता है तो लोग डरते हैं कि अगर वैराग्य हो गया तो घर छूट जाएगा संपत्ति छूट जाएगी खाना पीना छूट जाएगा सारे सुख के साधन छूट जाए इसलिए वो डरते हैं जबकि सच ये है कि ये वैराग्य बहुत फायदे की चीज है इससे इतना बढ़िया सुख मिलता है बाहर इंद्रियों से कुछ भी नहीं मिलता उससे तो हजार गुना ऊंचाइए जो अंदर से सुख मिलता है विद्या से वैराग्य से ये इंद्रियों वाले सुख से तो हजार गुना ऊंचा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वहां लिखा है संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से जो सुख होता है वो सुख विद्या प्राप्ति से होने वाले सुख का एक हजार में अंश के तुल्य भी नहीं हो सकता ऐसा लिखा अंश के तुल्य भी नहीं लिखा मतलब वो इससे हजार गुना कम से कम इससे भी ज्यादा ऊंचा इतना बढ़िया सुख मिलता है वो अंदर से वो मिलता है इस विद्या के पढ़ने से उससे जो वैराग्य होता है व्यक्ति को उससे बहुत सुख मिलता है तो अगर कोई संसार में रहते हुए सुख भोगना भी चाहता है तो वो अंदर वाला सुख भोगना चाहिए जो विद्या से वैराग्य से मिलता है। बाहर से इंद्रियों वाला तो बेकार है, वो तो सुपर थर्ड क्लास सबसे घटिया और बंधन में बांधने वाला है का सुख ना भोगें, अंदर का सुख भोगें। फिर भी व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं चाहता बाहर वाले को क्या कारण अविद्या मिथ्या ज्या वो समझता है इससे बड़ी सुख है ही नहीं जब उसको यह मिथ्या ज्ञान हो जाता है अविद्या हो जाती है कि ये संसार का सुख इंद्रियों वाला सुख ही सबसे उत्तम है इसी के लिए देखो सब लोग सुबह से रात तक दौड़ लगाते हैं डिग्रियां ले रहे हैं पैसे कमा रहे हैं नौकरियां कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं बस सारा दिन यही दौड़ है पैसे कमाओ और खाओ पी और मजा करो पता नहीं जन्म होगा कि नहीं होगा आज तो नब्बे लोगों को तो यह शंका है पता नहीं अगला जन्म होगा कि नहीं होगा अब ये ये अच्छा जन्म मिला है अब खा लो, पी लो मजा ले लो पता नहीं कल क्या होगा इसलिए आज सब भोगों के पीछे भाग रहे हैं। अविद्या के कारण फिर व्यक्ति को इन संसार की वस्तुओं में रागद्वेश हो जाता है इस अविद्या से कि बस यही पहला और अंतिम जीवन है खालो पी लो मजा ले लो कल किसी ने देखा है? कल क्या होगा कल कौन आएगा अगला जन्म किसने देखा है फिर पता नहीं ये साधन मिले या ना मिले अब भोग लो अब मजा ले लो इनका सुख ले लो ऐसा सोचने से उन चीजों में राग हो जाता है जो सुखदायक हैं, और जो इससे विपरीत हैं उनमें द्वेष हो जाता है तो किसी में राग और किसी में द्वेष, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है जिस वस्तु से या किसी प्राणी से दुख मिलता है उसमें द्वेष हो जाता है इस तरह से राग द्वेष राग द्वेष द्वेश ये चक्कर चलता रहता है दर्शन आपने पढ़ा है किस किसने पढ़ा आपने पढ़ लिया हाँ तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र है जिसमें यह बताया कि यह संसार क्या है सृष्टि की परिभाषा अलग अलग तरीके से की है उस सूत्र में बड़ी अजीब सी परिभाषा की है सूत्र है बोलिए मेरे साथ राग विराग योर योग सृष्टि देखो सृष्टि किसको कहते हैं संसार किसको कहते हैं राग विराग योर योग जहा राग और द्वेष का योग है मतलब राग और द्वेष चालू ही रहता है चलता ही रहता है जहां राग द्वेष चलता रहता है बस वही दुनिया अब लोग कई बार पूछते हैं गुरुजी, जी यहां तो इतने पाप हो रहे हैं जितने पाप हो रहे हैं भगवान क्या बात है सो गया कहीं दारू पी के देवता नहीं दुनिया में क्या हो रहा <laughs> कई तो ऐसे बोलते हैं भगवान को दारू पी के सो गया उसको होश ही नहीं है क्या हो रहा है चोरी लूटमार डकैती हत्याएं अपहरण सब कुछ पूरे पूरे काम हो रहे हैं वो रोकता ही नहीं किसी को किसी को दंड नहीं देता किसी को पकड़ता नहीं किसी को दुष्टों को कोई अपराधियों को दंड ही नहीं देता और अपराध बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है कब रुकेगा और अच्छे लोग बेचारे वो परेशान है वो दुखी होते रहते हैं खराब लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनको लूट के ले जाते हैं वो अच्छे लोग बेचारे पीटते रहते हैं। ये क्या होता है दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा तो हमने उनको बताया कि देखो ये कोई नई बात नहीं है हमारे गुरु जी हमने हमको सिखाते थे में कोई भी घटना नई नहीं, नहीं होती जो भी घटना हो रही है वो काल से चल रही है आज तो पहली पहली बार थोड़ी हुई है आज से लाखों साल पहले भी तो राम और रावण थे या नहीं थे राम जैसे अच्छे लोग थे श्री राम जैसे तो उसी जमाने में रावण जैसे लोग भी तो थे और जब श्री कृष्ण जी जैसे अच्छे लोग थे तो दुर्योधन जैसे भी थे कंस जैसे भी थे शिशुपाल और जरासंध जैसे भी थे तो ये तो हमेशा से ही चलता आज कोई नई बात थोड़ी है तब रावण होता था आज दाऊद इब्राहिम है।, है नाम बदले हुए बस और क्या वैसे वैसे प्रतिनिधि तो हैं आज भी उनके प्रतिनिधि आज भी हैं तो पहले दुर्योधन कंस और ऐसे ऐसे होते थे फिर आजकल वो कोई अफजल गुरु है कोई कसाब है कोई ऐसे अजीब अजीब उनके प्रतिनिधि आज भी हैं ये तो अनादिकाल से चल रहा है पाप तो होता ही रहता है तो हम लोगों को बताते हैं कि आप इस सृष्टि की स्थिति को देखकर दुखी ना हो सृष्टि को समझने का प्रयत्न करें जो व्यक्ति किसी चीज को ठीक से समझता नहीं है तो उसको दुख भी होता है आश्चर्य भी होता है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है उसको आश्चर्य होता है और वो क्योंकि अच्छा नहीं हो रहा है उसको पसंद नहीं है तो उससे दुख भी होता है ये क्या हो रहा है जो नहीं समझता अविद्या में है उसको यह सब होता है दुख भी होता है आश्चर्य भी होता है और जो सृष्टि को समझ लेता है उसको ना दुख होता है ना आश्चर्य होता है वो कहता है जैसे रोज सुबह उठते हैं नहाते धोते हैं अपना हवन करते हैं ध्यान करते हैं नाश्ता करते हैं पढ़ाई करते हैं ये तो रोज का ही काम अगर कल कोई कल किसी व्यक्ति ने स्नान किया और सुबह हवन किया और फिर ध्यान किया और नाश्ता किया तो क्या कोई आश्चर्य की बात है ये तो रोज का ही काम है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो रोज का रूटीन है तो जो सृष्टि को समझता है उसके सामने जब घटना आती है कि वहां आग लग गई वहां भूकंप आ गया वहां तूफान आ गया वहां आंधी आ गई वहां समुद्र में जहाज डूब गया वहां, वहां पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया वहां आतंकवादियों ने हमला कर दिया इतने लोग मारे गए बस खाई में गिरी बस नदी में डूब गई तो वो कहता है ये तो रोज ही होता है कोई नई बात थोड़ी है इसमें क्या था कि वहां चोरी हो गई वहां ढगैती हो गई वहां अपहरण हो गया अरे ये तो रोज होता है यहां कोई नई बात थोड़ी है उसको कोई आश्चर्य नहीं होता ना आश्चर्य होता ना दुख होता उसके लिए तो स्वाभाविक है ये तो रोज ही होता है आज कोई नई बात नहीं है अगर सृष्टि को हम ठीक तरह से समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यहां पर पाप अधिक होता है पुण्य कम होता है ऐसा आप क्या मानते हैं पाप अधिक होता है या पुण्य अधिक होता है पाप अधिक होता है अब फिर कोई समाचार आया भाई फलाने ने हत्या कर दी तो फिर इसमें रोना क्या इसमें आश्चर्य की क्या बात है पाप तो रोज होता है और अधिक होता है जो घटना कभी कभी हो उस पर आश्चर्य होना चाहिए अच्छा आज ऐसा हुआ बहुत तो दिनों बाद हुआ या ये कोई नई बात आई हमारे सामने तब तो आश्चर्य होना भी चाहिए अब जो रोज ही होता है और अधिक मात्रा में होता है फिर उस पर क्या आश्चर्य करना तो एक व्यक्ति ने पूछा जी ये पाप अधिक होता है गुरु जी बात समझ में नहीं आई पाप अधिक कैसे होता है मैंने कहा सुनो कैसे होता है कि संसार में प्राणियों का अनुपात क्या है अनुपात रेशो मनुष्यों की और प्राणियों की रेशो क्या है डिस्कवरी चैनल वालों ने बताया कि एक मनुष्य और उसके सामने बीस लाख दूसरे प्राणी कितने एक मनुष्य और बीस लाख और दो मनुष्य और चालीस लाख तीन मनुष्य और सामने उसके साठ लाख और चार मनुष्य के सामने अस्सी लाख बताओ मनुष्य अधिक हो या दूसरे प्राणी दूसरे प्राणी बीस लाख गुना अधिक है मनुष्य से चार मनुष्य है अगर धरती पे तो प्राणियों की संख्या उनके सामने अस्सी लाख अच्छा ये बताइए मनुष्य अच्छे कर्म करने से बनता है या बुरे कर्म से अच्छे, अच्छे कर्म से और ये बाकी प्राणी कीड़ा मकोड़ा कैसे कर्म से तो बुरे कर्म से अब मनुष्य एक और बाकी प्राणी बीस लाख इसका अर्थ क्या हुआ अच्छा काम एक और बुरे काम बीस लाख सीधी मोटी मोटी गिनती है अच्छे कर्म से मनुष्य बनता है बुरे से पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है मनुष्य एक और कीड़े मकोड़े उससे सामने बीस लाख तो सीधी बात हो गई ना पुण्य एक होता है तो पाप बीस लाख होते फिर आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है तो पाप करते, है। करते हैं तभी तो वो बीस लाख कीड़े मकोड़े बनते हैं तो तो ये अनुपात बनता है एक के सामने बीस लाख अब बीस लाख गुना पाप है धरती पे फिर आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है आज टीवी में समाचार पढ़ देख लिया आपने अखबार में समाचार सुन लिया या पढ़ लिया की वहां पर बंबई में डकैती हो गई वो बैंक लुट के ले गए तो कोई नई बात थोड़ी यहाँ तो बीस लाख होते हैं आपके सामने तो दो चार ही आए और कितने सारी घटनाएं जो आपके सामने आती ही नहीं और अब तो टेलीविजन हो गया और उसका देश भर में तुरंत प्रसारण होता है तो फटाफट खबर फैल जाती पहले जब ऐसे टेलीविजन नहीं थे और ऐसे रेडियो सेट नहीं थे सेटेलाइट नहीं थे तब तो खबरें इससे भी एक चौथाई भी नहीं मिलती थी अब तो बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं पहले तो मिलती नहीं थी क्या तब अपराध नहीं होते थे वो तो तब भी होते थे अनादि काल से चल रहे हैं अपराध और अनंत काल तक चलेंगे ये रुकने वाले नहीं ये रुकने वाले नहीं तो, तो कहते हैं ये दुनिया सुधरने वाली नहीं <laughs> ये दुनिया सुधरने वाली नहीं तुम अपना ध्यान रखना तुम मत बिगड़ जाना हमारे <laughs> गुरु जी ऐसा सिखाते हैं तुम अपना ध्यान रखना तुम मत बिगड़ जाना हमने कहा ठीक है गुरुजी हम पूरा ध्यान रखेंगे हम नहीं बिगड़ेंगे दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम नहीं बिगड़ेंगे और दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम जरूर सुधरेंगे हम गड़बड़ नहीं करेंगे हम जरूर सुधरेंगे क्योंकि हमको ये बात समझ में आई कि यहाँ बार बार जन्म लेना अच्छा नहीं है हमको ये बात समझ में आई जाना ही अच्छा है ये बात समझ में आ गई यही तो समझना है इसी का नाम तो विद्या है और जिसको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ संसार में जन्म लेना बुरा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई बस उसको अविद्या है, वो जन्म लेना अच्छा मानता है अब जन्म ले और दुख भोगो सुख एक मिलता है दुख चार मिलते हैं पढ़ लो पढ़ा है ना आपने परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्व विवेकिन यहां तो कह रहे हैं विवेक बुद्धिमान के सामने सारा दुखी दुख है यहाँ सुख तो है ही नहीं तो सर्वम सारा का सारा दुखी दुख है सुख तो है ही तो शुद्ध शुद्ध दुख है उसमें सुख कुछ भी नहीं है सुख है उसमें दुख मिला हुआ है दुख तो शुद्ध है यहां पर सुख शुद्ध नहीं है देखो है ना गड़बड़ <laughs> दुख तो शुद्ध मिलेगा पर सुख शुद्ध नहीं मिलता है, शुद्ध मिलता है? एक डंडा उठाओ सर में मारो फिर देखो वो सुख मिलेगा क्या साथ साथ वहां तो केवल दुखी दुख है यह शुद्ध दुख जब डंडा लगेगा सर में सर फूट जाएगा सर दर्द हो रहा है पेट दर्द हो रहा है ऐसी बुरी हालत हो रही है शरीर दर्द कर रहा है तो यहां तो दुखी दुख यहां सुख कहां है तो केवल दुख तो मिलता है यहाँ पर केवल सुख नहीं मिलता सुख के साथ साथ पीछे पीछे दुख भी आता है तो दुख ही अधिक हुआ इसलिए उन्होंने कहा जो दुख है वो तो दुख ही है और जो सुख है उसमें भी दुख है इसलिए दुखम दुख एवं सर्वा बुद्धिमान को तो सब दुखी दुख नजर आता है तो जिसको सब जगह दुखी दुख नजर आता है वो समझ लो कैसा है वो बुद्धिमान बुद्धिमान भुध को चारों तरफ दुखी दुख नजर आता है अब इस वाक्य को उलट कर बोलता हूं पहले सीधा वाक्य सुनिए बुद्धिमान को चारों तरफ दुखी दुख नजर आता है अब उलट के बोलता हूं जिसको चारों ओर दुखी दुख दिखता है वो बुद्धिमान अब देख लो सुख दिखता है तो समझ लो अविद्या है। सुख दिखता है तो अविद्या तो गुरुजी कहते हैं इतनी भयंकर अविद्या है हिमालय पर्वत जैसा हमारे अंदर बैठा है ये सारी अविद्या हमको हटानी पड़ेगी तब जाकर के दुख से पीछा छूटेगा बहुत गहरी अविद्या है इसको उखाड़ना है इसका नाश करना है इसलिए आर्य समाज का आठवनियम मनाया महर्षि दयानंद जी ने अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए यह काम करना चाहिए जिस व्यक्ति ने संसार में मनुष्य जन्म लिया और अविद्या का नाश नहीं किया और विद्या की वृद्धि नहीं की उसने मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं उठाया उल्टा घाटे में रहा उल्टा और नुकसान किया का नाश करना चाहिए वो नाश नहीं करता और बढ़ाता जाता है विद्या की वृद्धि करनी चाहिए उसकी वृद्धि नहीं करता वो घटती जाती है तो डबल नुकसान दोहरा नुकसान इसलिए हमको विद्या और अविद्या दोनों को जानना चाहिए समझना चाहिए अविद्या क्या है और विद्या क्या है यदि अविद्या हमारी हट जाएगी तो उससे राग भी हट जाएगा और राग द्वेश हट जाएगा तो सकामकर्म भी वो भी हट जाएगा सकामकर्म हट गया तो जन्म भी बंद हो जाएगा तो तब दुख छूटेगा प्रवचनों में इस संसार में जन्म लेना कोई समझदारी नहीं है जनम कोई बुद्धिमत्ता नहीं है जन्म से छूटना यह बुद्धिमत्ता है क्योंकि जन्म हो गया तो फिर दुख आएगा दुख से बच नहीं सकते दुख भोगना बुद्धिमत्ता है या दुख से छूटना बुद्धिमत्ता है छूटना बुद्धिमत्ता है छूटेंगे जब जन्म से छूटेंगे इसलिए दुख से जन्म जन्म से छूटो जन्म लेना बंद करो ये बुद्धिमत्ता है बार बार जन्म लेना बुद्धिमत्ता नहीं तो कैसे होगा ये पूरा क्रम ऋषियों ने वेदों के आधार पर अविद्या का नाश करो और ये पांच चीजें हटती जाएंगी अविद्या का नाश करेंगे तो इसका विनाशक कारण क्या होगा अविद्या का विनाश करने वाला इसका विरोधी अविद्या का विरोधी विद्या, विद्या। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने विद्या की वृद्धि करो ये जो विद्या की वृद्धि होगी इससे अविद्या का नाश होगा और जैसे अविद्या से क्या उत्पन्न हुआ था रागद्वेश तो इधर विद्या से भी कुछ तो उत्पन्न होगा इसका भी तो कोई कार्य होगा ना इसका होगा वैराग्य अविद्या से रागद्वेश उत्पन्न हुआ तो विद्या से वैराग्य होगा राग द्वेश का उल्टा वैराग्य अविद्या का उल्टा विद्या राग द्वेष का उल्टा वैराग्य तो राग द्वेष से सकाम कर्म हुआ तो वैराग्य से इससे उल्टा होगा निष्काम कर्म, देखो अब समझ में आ रहा है कि नहीं बढ़िया समझ में आ रहा है तो वैराग्य से निष्काम कर्म हो जाएंगे सकाम कर्म से क्या उत्पन्न हुआ था जन्म और निष्काम कर्म से क्या मिल जाएगा मोक्ष मिल जाएगा जन्म से उल्टा मोक्ष छुटकारा जन्म से छुटकारा मोक्ष मुक्ति जन्म से क्या उत्पन्न हुआ था दुख और मोक्ष में क्या मिलेगा बस हो गई बात पूरी और क्या चाहिए दुख छूट गया सुख मिल गया और क्या चाहिए सीधा सीधा रास्ता है बिल्कुल सीधा रास्ता है चलना आना चाहिए लोगों को चलना नहीं आता नाच न जाने आंगन टेढ़ा जिसको नाचना नहीं आता वो कहता साहब ये आंगन ठीक नहीं है आंगन टेढ़ा है इसमें नहीं नाच सकते हम आंगन ठीक करो फिर हम नाचेंगे अब खुद को आता नहीं नाचना दोष निकालता है आंगन का तो व्यक्ति को चलना आता नहीं और दोष निकालता है सड़क का साहब ये सड़क खराब अरे सड़क तो अच्छी है बिल्कुल सीधी सपाट सड़क है आपको चलना नहीं आता चलना सीखो अविद्या का नाश करो विद्या की वृद्धि करो बस सीधा सीधा रास्ता है अपने आप सारा काम होता जाएगा और हम फटाफट भड़ मोक्ष में पहुंच जाएंगे कोई समझे जोर लगाए तो हो जाए अब नहीं समझे जोर नहीं लगाए तो ठीक है बैठे रहो एक जन्म दो जन्म पचास जन्म करोड़ जन्म लिए जाओ और दुख भोगे जाओ भगवान के भंडारे में तो कोई कमी नहीं है वो कहता है जितना जन्म कहोगे उतने दूंगा। मेरे पास कोई कमी नहीं <laughs> और एक सृष्टि में भी नहीं थके तो और सृष्टि में दूंगा <laughs> मेरे पास कोई टोटा नहीं है यहाँ कोई गरीबी नहीं जितने कहोगे उतने दूंगा और जब तुम थक जाओ तब बता देना फिर बंद कर दूंगा जन्म ले लेके जब थक जाओ तो मुझे बता देना भाई अब तो बहुत थक गए बस और नहीं चाहिए फिर बंद कर देंगे तो व्यक्ति जन्म लेता रहता है और वो दुख भोगता रहता है और अविद्या को समझता नहीं उससे छूटने की कोशिश नहीं करता तो हमें बसर मिला है गुरुजनों ने हमें बहुत अच्छा सिखाया ऋषियों की विद्या वेदों की विद्या पढ़ाई बहुत अच्छी विद्या पढ़ाई इससे हमको लाभ उठाना चाहिए स्वयं भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी पहुंचाएं इस तरह से हमको करना चाहिए तो हमारा भी मोक्ष हो जाए दूसरों का भी हो जाए सबका हो जाए सबका मतलब जो जाना चाहते बाकी सब जाना नहीं चाहते वैसे हम <laughs> कोई जबरदस्ती नहीं मोक्ष में जाने की कई बार मैं प्रवचन करता हूं तो लोग पूछते हैं, गुरु जी अगर सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा सारे मोक्ष में चले गए तो संसार चलेगा कैसे तो मैं उनसे कहता हूँ आप चिंता मत करो संसार चलता रहेगा वो बंद होने वाला नहीं सारे मोक्ष में नहीं जाएंगे बोले, अच्छा आप कैसे करें नहीं जाएंगे मैंने कहा अच्छा आप अपनी बात कहो आप चलना चाहते हैं <laughs> बस चुप हाथ नीचे <laughs> अरे आप खुद तो चलना नहीं चाहते बात करते हैं सारे चले जाएंगे अपनी बात तो करो आपका तो घर नहीं छूटता आप तो वहां चिपके बैठे हैं संपत्ति से आप तो मोक्ष में जा नहीं सकते आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं समझदार हैं, आप जाने को तैयार नहीं तो यहाँ देश की जनता अनपढ़ वो क्या जाएगी मोक्ष में उसको क्या समझ में आएगा मोक्ष आपकी समझ में नहीं आ रहा इसलिए सारे मोक्ष में नहीं जाएंगे जिसकी समझ में आएगा वो जाएगा बस यही तो काम करना है यही तो समझना है कि यहां दुख है और मोक्ष में सुख है अगर सुख चाहिए तो मोक्ष में जाओ जब तक यहां है तब तक ठीक है यहां भी अपना काम करेंगे जब तक यहाँ आए तब तक यहां काम करेंगे और लक्ष्य वही रहेगा मोक्ष में जाने का और काम करते जाएंगे और हमारा मोक्ष हो जाएगा जो काम ईश्वर ने हमको दिया हम वो काम करते जाएंगे बस मोक्ष हो जाएगा तो वेदों में दर्शनों में उपनिषदों में और ऋषियों के ग्रंथों में बहुत बिल्कुल सीधा साफ रास्ता बता रखा है उसको समझना है उस पर चलना है तो ऋषियों ने बताया हमारा सबसे बड़ा बाधक कारण अविद्या है अपनी ही अविद्या हमारी वो सबसे बड़ा बाधक उसको ठीक करना करना तो ये हो गई पद्धति कैसे हम मोक्ष में जाएंगे क्या चीज हमारी सबसे बड़ी बाधा है क्या शत्रु है अविद्या क्या है सूत्र बोलेंगे योग दर्शन का आज सिर्फ सूत्र बोलेंगे व्याख्या कल सुनेंगे एक तो भूमिका बना दी फिर इसकी व्याख्या कल करेंगे समय समाप्त है सूत्र बोलिए अनित्य अशुचि दुख अनात्मसुख नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर आत्म अविद्या, अविद्या। जिसमें अविद्या का स्वरूप बतलाया जो अविद्या हमारे मोक्ष में बाधक है जिस अविद्या से हमको रागद्वेश हो जाता है और जिस रागद्वेश से फिर यह सकाम कर्म और जन्म और सारा दुख चलता रहता है वो अविद्या ये है इसको हमें समझना है इसका नाश करना है ठीक है